श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें भावावेश में श्री रामकृष्ण देव को दिखाई देने वाले विषयों का बाह्य जगत में सत्य प्रमाणित होना श्री रामकृष्ण देव के जीवन की अनेक घटनाएं उपनिषदुक्त इस विषय में हमारी आंखें खोल देती है साधारणतया यह देखा जाता है कि मानव मन में जितने प्रकार के भाव उदित होते हैं वास्तव में वे उसके ही स्वसंवेद्य है यानी उन भावों के परिमाण उनकी तीव्रता आदि को वह स्वयं ही ठीक ठीक अनुभव कर पाता है दूसरे लोग केवल उन भावों के बाह्य विकास को देखकर उनका अनुमान ही किया करते हैं भाव समाधि का इस प्रकार स्वसंवेद्य स्वभाव सब्जेक्टिव नेचर सभी को प्रत्यक्ष गोचर है सभी को यह विदित है कि अनान्य चिंताओं की तरह भाव भी मानसिक विकार या शक्तियों के प्रकाश का मात्र है मन के भीतर ही उनका उदय होता है तथा मन में ही वे लीन हो जाते हैं बाह्य जगत में उनके चित्र या तदनुरूप प्रतिकृतियों को देखना एवं दिखाना असंभव है किंतु श्री रामकृष्ण देव के अधिकांश भाव समाधियों में उसका वैपरीत्य देखने को मिलता है जैसे साधना के समय अपने हाथों से लगाए हुए पंचवटी के पौधों को गाय बकरियों ने पूरा खा लिया है यह देख उस स्थान को चारों ओर से घेरवाने की श्री रामकृष्ण देव की इच्छा होना और उसके कुछ ही देर बाद गंगा जी में बाढ़ आने के फलस्वरूप उस घेरे की को तैयार करने की आवश्यक वस्तुएँ लकड़ी की कुछ खूटियाँ कमचियाँ नारियल की रस्सी यहाँ तक कि एक कटारी का भी तैरते हुए वहाँ आ उपस्थित होना एवं काली मंदिर के भरता भारी नामक माली की सहायता से उस घेरे का निर्माण करना अथवा रानी रासमणि के दामान मथुरानाथ से तर्क करते हुए उनका यह कहना कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो सकता है लाल फूल के पेड़ पर सफ़ेद फूल भी लग सकते हैं मथुरानाथ का उसे अस्वीकार करना पर उसके दूसरे ही दिन श्री राम कृष्ण देव को बगीचे में जवा कुसुम के पेड़ की डाल की दो छोटी टहनियों पर इन दोनों प्रकार के फूल दिखाई देना तथा उनके द्वारा फूल समेत उस डाल को तोड़कर मथुरा नाथ को देना अथवा तंत्र वेदांत वैष्णो इस्लाम आदि जब जिस मत के साधन करने की श्री रामकृष्ण देव के मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई तभी उनके मतावलम्बी किसी न किसी सिद्ध पुरुष का दक्षिणेश्वर में आ उपस्थित होना तथा उनको अपने मतानुसार दीक्षा प्रदान करना अथवा अपने अंतरंग भक्त कौन है यह प्रत्यक्ष देखने के पहले ही श्री कृष्ण देव को दर्शन के द्वारा समझना तथा उन सब अंतरंग भक्तों को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा होते ही उनका अरे तुम कौन कहाँ हो आओ कहकर उन्हें आह्वान करना फलत उन अंतरंग भक्तों का श्री कृष्ण देव के समीप आना श्री कृष्ण देव का उन्हें पहचानना तथा स्वीकार करना विवेचना करने पर इन घटनाओं से यह पता चलता है कि श्री कृष्ण देव के अधिकांश मानसिक भाव साधारण मानव मन के भावों की भांति केवल मानसिक चिंतन या प्रकाश के रूप में ही पर्यवसित नहीं थे किंतु उन भावों के द्वारा बाह्य जगत के अंतर्गत घटना समूह हमारे किसी अज्ञात नियम से तद परिवर्तित होते रहते थे यहाँ पर हमारा लक्ष्य केवल उस सत्य का निर्देश करना है पाठक इस विषय में अपनी अभिरुचि के अनुसार मीमांसा तथा अनुमान कर सकते हैं किंतु वास्तव में घटनाएं इसी प्रकार की है यह पहले ही कहा जा चुका है कि निर्विकल्प समाधि अवस्था के अतिरिक्त शेष समय में श्री रामकृष्ण देव भावमुख अवस्था में रहा करते थे इसलिए यह देखने में आता है कि अपने समीप में आए हुए प्रत्येक भक्त के साथ विभिन्न भावों का संबंध स्थापित कर उन्होंने उस संबंध को सदा अक्षुण रखा था श्री जगदम्बा की हल्लादिनी आनंद देने वाली तथा संधिनी पोषण करने वाली शक्ति के विशेष विकास स्वरूप समस्त स्त्री जाति के साथ श्री रामकृष्ण देव के आजीवन मातृ संबंध की बात अब लोकप्रिय है किंतु पुरुष भक्तों में से प्रत्येक के साथ उनके इस प्रकार के पृथक पृथक संबंध की बात अभी तक साधारण लोगों को अज्ञात है इसलिए उस संबंध में यहाँ पर कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा श्री रामकृष्ण देव अपने भक्तों को साधारणतया शिवांश संभूत तथा विष्णु अंशोदूत इन दो श्रेणियों में विभक्त माना करते थे वे कहा करते थे कि इन दो श्रेणी के भक्तों के स्वभाव आचार व्यवहार भजनानुराग आदि सभी विषयों में भिन्नता विद्यमान है तथा उन्हें स्वयं उसकी सम्यक उपलब्धि होती थी किंतु वह भिन्नता क्या थी यह विशेष रूप से पाठकों को समझाना हमारी शक्ति से प्रायः बाहर की बात है अतः संक्षेप में पाठक इतना ही समझ लें कि शिव तथा विष्णु के चरित्र ही मानो दो आदर्श सांचे टाइप ऑफ मॉडल है एवं इन दोनों विभिन्न सांचों में ही मानो प्रत्येक भक्त के मानसिक स्वभाव की गठन हुई है बस इतना ही कहा जा सकता है इन भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव के शांत दास्य सख्य व सल्यादि सभी प्रकार के भावों का संबंध विद्यमान था पर यह अवश्य है कि विभिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न भावों का संबंध था जैसे श्रीयुक्त नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे नरेंद्र मानो मेरी ससुराल है अपने को दिखाकर इसके अंदर जो अवस्थित है वह मानो मादा है और नरेंद्रनाथ को दिखाते हुए उसके अंदर जो है वह नर है श्री ब्रह्मानंद स्वामी या राखाल महाराज को यथार्थ में वे पुत्रवश समझते थे विशेष विशेष सन्यासी तथा गृहस्थ भक्तों में से प्रत्येक के साथ श्री रामकृष्ण देव का इस प्रकार का कोई न कोई विशेष भाव या संबंध था तथा साधारण भक्त मंडली के प्रति श्री रामकृष्ण देव की नारायण बुद्धि सर्वदा स्थायी रूप से विद्यमान रहने के कारण उन लोगों के साथ शांत भाव का संबंध अवलंबन कर दे रहा करते थे यहां इतना ही करना कहना पर्याप्त होगा